संवेद्नाओं संवेद्नाओं के पांक के, पांक पांक ब्लौक ब्लौक की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है प्रभाकर पांडे का खंड काव्य मां मंत्रा प्रभाकर पांडे का कथन है एक पुत्र बनकर मैंने मां मंत्रा के अंतर मन में झांकने की कोशिश की है टटोला है उसके हृदय को और जो वात्सल्य ममता चिंतन मनन देखा है वहाँ उसी को साकार रूप दे रहा हूँ माँ मंत्रा काव्य के माध्यम से माँ के मुखार बिंद ऐसी समाज सुखी रहे और हो देश का नाम भले दुनिया को से मुझे या करे बदनाम पहला खंड मनन सुप्रभा की सुरभि वेला में उदित हुआ जो प्रभाकर अविजित उसका रूप देख तम भगने में नहीं किया देर उपवन हो गया सजा भरा कलिया भी मुस्कुराई पुष्पों के सुगंधित दौड़ में सुधा भरी पावन वेला आई देख प्रकृति का अनुपम उपहार हगो ने छेड़ी मीठी तान सुगंधित मलय बया चली करने लगे सब प्रभु का गान। मस्त हुआ हर तृण पादप, भारो ने गाना शुरू किया सरिता बह रही अविराम, पथिको को अमीर अभिराम दिया घूमने लगे वन्य जीव माँ ने बेटे को पुचकारा कृषक चला खेत की ओर बह चली प्रेम की धारा उसी समय मंत्रा चली सरयू नदी के तट पर मंदिरों में बज रही घंटिया मीठी वाणी से भर कर मंत्रा के कर में था लोटा वह पुष्प माला सुसज्जित जलिया उसने प्रणाम किया सरयू को लोटा भर जल भर लिया तब चली मंदिर की ओर वह कैकई की महरी मंदिर में शिव के सामने उसने अपना माथा टेटी उसने अर्पित किए पुष्प मालाओं को पहनाया हर्ष विभोर होकर उसने आरती की धूप जलाया उसकी आंखों में चमक थी और प्रेम के आंसू बह रहे उसने अपनी सुझबुझ खोदी प्रभु से वह क्या कहे मन ही मन की कामना हर्षित रहे राजा रानी सदा रहे सब सुख संपन्न आनंदित रहें सभी प्राणी पुजारी के चरणों में कर प्रणाम लेकर उनका चरण रचकण लौटी तब वह राजगृह को उसका हृदय था स्नेह रसपूर्ण कितना बड़ा भाग्य है उसका सोची हर्षित होकर वह विश्व कल्याण के लिए कुछ करे यह बात गयी दिल में रह रहे कितनी पवित्र जन्म स्थली मेरी बहती पावन सरयू की धारा यही है कर्म स्थली भगीरथ की जिसने गंगा को स्वर्ग से उतारा बड़े बड़े वीरों की माँ है यह अयोध्या नगरी सत्य अहिंसा मानवता की खुली है जहाँ गटरी अयोध्या के नृपति हैं दयालु दशरथ है जिनका नाम सत्य धर्म न्याय के पुजारी प्रजा को सुख देना इनका काम राजा की है तीन रानिया जो आपस में प्रेम से रहती पूरा राज्य है समृद्ध खुशहाल प्रेम समृद्धता की गंगा बहती राजा की है चार पुत्र चारों में है तेज भरा ये हैं वीर महापराक्रमी इन्हें देख दुश्मन डरा चारो भाई थे आज्ञाकारी उनका गुणगान प्रजा गाती, सदा हस्ते रहते उन्हें देख चौड़ी हो जाती छाछा सर्व विदित से परिपूर्ण यह देश प्रत्येक जन है राष्ट्र पुजारी न किसी को कोई क्लेश सबका है कर्तव्य जन्म जन्मभूमि के लिए कुछ करे नारी हो या नर बालक हो राष्ट्र का शीश ऊंचा करे मंत्रा सोचा करती थी नारी और चेरी है वह नमक खाती जिस राज्य का उसके लिए कुछ तो करे वह पूरे विश्व पर छा जाए यह कर्म स्थली मेरी सबले आदर से नाम भले में जीते जी मरी उस समय चारों तरफ था दुष्टों द्वारा हत्या लूट वह चाहती सब हो निर कोई राक्षस जाए न छूट मर जाए सभी निशाचर राम के अचूक बाणों से हो जाए पूरा विश्व राम में जन जन के किए प्रतापों से वह जानती थी राम को वे नर नहीं ईश्वर हैं आए करने भक्तों का उद्धार वे माया से परे हैं जब विश्वामित्र आए थे प्रभु राम को ले जाने को क्यों न गए दूसरे राज्य में दुष्टों का संहार कराने को विश्वामित्र के साथ कानन में ये उनका यज्ञ सफल कराए ऋषिवर जानते ये हैं नर राक्षसों को ये मार भगाए क्यों प्रभु के चरण रज से पत्थर भी नारी का रूप लिया हर्षित होकर अहिल्या ने प्रभु चरणों को चूम लिया जिस शिव धनुष को बड़े बड़े प्रतापी राजा तक हिला न पाए वैदेही के चल रहे स्वयंवर में विदेह के आंखों में आंसू आए वे समझे वीर विहीन यह धरती क्योंकि वहां थे सारे महीपति बड़े बड़े योद्धा थे उसमें सोचे अब क्या होगा हे शक्ति क्या मेरी नंदिनी अब कु ही रह जाएगी मेरा प्रण टूटा तो क्या होगा सीता जीते जी मर जाएगी उधर देख सुन को चिंतित थे सब नर नारी अगर धनुष न टूटा तो क्या होगा हे त्रिपुरा उस समय था मंडप शांत उठा मेरा राम सुकुमार हंसे नृपति सब, सब उसे देखकर वे क्या जाने यही है निपवर मैं सुनी थी राम ने जो ही ऋषिवर को शीश झुकाया उनकी कृपा आशीष पाकर शिव धनु के पास आया सारा मंडप निस्तब्ध हो रह गया देखता देखता राम ने उसे यू उठा लिया जैसे वह हो सूखा तिनका शिव धनु को टूटते शायद कोई भी देख न पाया देव भी हुए आनंदित पुष्प उन्होंने पुष्पाया जो टूटा धनुष प्रचंड टूट गया दुष्टों का अहम हर्षित हुए सारे नर नारी दूर हुआ नकपुरी का गा चारों तरफ हुई जयकार मेरे पुत्र प्रभु राम का धन्य हुई अवध नगरी यहाँ जन्म हुआ भगवान का अगर, अगर ये ईश्वर नहीं थे तो शिव धनु को क्यों तोड़ा कितने बड़े बड़े राजाओं के गर्वों को जिनके जैसा तोड़ा अगर ये है नहीं ईश्वर सर्वव्यापी पालन करता तो क्यों बने ऋषिवर के और विदेह के दुख हरता मेरे राम परम ईश्वर हैं, दिव्य पुरुष हैं महान ये आए हैं देने भक्तों को उनका खोया मान सम्मान उसी समय जब पहुँचे जनक गुरु श्रेष्ठ ऋषि जनक आज्ञा से जिसने काट लिया था माँ का सर ऐसे पिता भक्त जिसने सहस्त्र बाहू का वध किया इक्कीस बार क्षत्रिय विहिन्न विष्णु प्रिया को कर दिया जिसके पहुँचते ही मंडप में सब प्रजापति कांप गए परशुराम के क्रोध को सब प्राणी भांप गए ऐसे प्रभु परशुराम को राम ने ही शांत किया मीठी वाणी में बोलकर ऋषिवर का सम्मान किया ऋषिवर ने लेनी चाह परीक्षा अपना धनुष बाण दिया कर में धारण कर देखते ही राम ने प्रत्यंचा चढ़ा दिया पुत्र जमदग्नि के भांप गए हो गया ईश्वर अवतार प्रभु प्रणाम कर हर्षित हुए होगा अब दुष्टों का संहार राम के साक्षात प्रभु अवतार इस बात को मां क्या जाने जिस राज्य प्रसाद में जन्म लिए वह राजा ही उनको क्या माने सब हैं यही जानते ये लाल कौशल्या के सुखनंदन नंदन पर मंथरा जानती थी ये हैं अखिल ब्रह्मांड निकंदन माँ बेटे को पहचान न पाई न पहचाना कौशल राष्ट्र मंथरा की आंखें चमक गयी देख राम का तेज स्पर्श महान व्यक्ति नहीं होता एक का सबका है उस पर अधिकार अगर राम हो गए युवराज कम नहीं होगा दुष्टों का भार माँ धरती रह जाएगी दुष्टों राक्षसों से परिपूर्ण वह सदा रोती रहेगी कब मिटे निशाचर संपूर्ण ब्राह्मण साधु व ऋषि कष्टों जाएंगे, दुष्ट घूमेंगे नीडर होकर कर सज्जनों को सदा सताएंगे, ऐसा हो पुरुषोत्तम श्री राम अगर वन को निकल जाएं, ऋषियों ब्राह्मणों की दशा देख दुष्ट संहार की कसम खाएं। धन्य होगी यह नगरी जहाँ ईश्वर ने जन्म लिया कानन कानन घूम घूम कर निशाचरों का संसार किया होगी अमर युग युगांत तक, तक, तक, तक, तक, तक यह मेरी अयोध्या नगरी चारों तरफ गुणगान राम का छट जाएगी दुख की बदली वह चाहती राम बने दुख हरता कानन के राजा इसके लिए वह क्या करे वे थे सबसे दिल के राजा अभी सोच रही थी मंत्रा प्रभु राम का क्या हो तभी गुप्तचर आया राम का बोला माँ की जय हो मंथरा का अभिनंदन कर गुप्तचर चर झुक कर बोला राम ने तुझे बुलाया माँ दिल की बात वह खोला मंथरा बोली आप चले मैं कुछ देर में आई मेरा राम मुझे बुलाया अच्छा भाग्य मैं पाई गुप्त चर के जाने के बाद मंत्रा मन ही मन मुस्कायी इस समय तो सब सोए हैं राम की बुलावट क्यों आई कहीं मेरे मन की बात तो नहीं जान गया वह मेरी इतनी इज्जत करता दिल की बात न मान जाए वह वह भले पुरुषोत्तम राम पर पहले मेरा राज दुलारा मैं नहीं भेज सकती कानन को सज्जन न पावे दुख से छुटकारा मेरी तो अखियाँ है वह है अमृत वह मेरे लिए उस जैसे राम के बारे में मैंने कैसे ऐसे निर्णय लिए सोचते सोचते मंत्रा उठी जल्दी राम प्रसाद की ओर पहुँची जब वह राम के पास हो रही थी उस समय भोर मंत्रा के नैनो से जो मिले प्रभु, प्रभु राम के नैन आंखों में आंसू दिए बोले राम मीठे बहन आ आ, आ आ मेरे पास रामचंद्र चिल्ला उठे आह कितना माधुर्य क्षण देवता भी विवहल हो उठे प्रभु राम ने बड़े प्रेम से मंत्रा को पास बैठाया आंखों में आंसू लिए हुए अपनी बात कह सुनाया बोले माँ वह तू ही है कर सकती मेरा कल्याण देख तेरे रहते मेरा कैसे हो सकता अकल्याण यह सत्य था की मंत्रा राम की थी उत्तम भक्त राम ने ही कहा कुछ ऐसा कर माँ मत कर बर्बाद वक्त मैं तेरी शरण में आया हूँ ऐ जगत जन्नी विरांगना तू मुझे अब कानन दे दे कब तक खेलू मैं तेरे अंगना अगर मैं कानन को जाऊंगा हर्षित होंगे सभी ऋषि साधु तेरी कसम मुझे है जन्नी संत यज्ञ चलेगा धू धू धू जाके वहाँ विपिन में करूँगा दुष्टों का संहार मरेंगे ऐसे सभी निशाचर जो करते प्राणी मांस आहार अगर माँ तेरे दिल में थोड़ा प्रेम हो मेरे लिए तू मान ले मेरी बात सत्य धर्म रक्षा के लिए देख माँ निशाचरों दुष्टों को कितना आतंक मचाए हैं असत्य अधर्म व लूट मार का साम्राज्य चौदिश फैलाए हैं इनके डर से रोते धर्मी ना कर पाते यज्ञ हवन अगर तू मुझे भी ना भेजे इनकी रक्षा में है दूसरा कौन देख अगर तू अब भी वन का राज्य नहीं देती इन ऋषि निर्दोष प्राणियों के दुख को अपने सर लेती कांप उठेगी सत्य मानवता क्या एक मां देखती रही यह नृत्य निशाचरों को निडर घूमने देना एक मां का ही था ऐसा कृत्य देख मां ना दोगी तुम आज मुझे वन जाने का आशीष कल अयोध्या का राज मुकुट आ लगेगा मेरे शीश। तब लोग कहेंगे सबको थी अपने अपने सुख की सीधी उन प्राणियों को कोई न देखा जिन्हें नोचते कौ गीत तू ही है एक ऐसी माँ मेरा तिलक रोक सकती प्रभु हमेशा भक्तों की सुनता आज प्रभु की सुनेगी भक्ति राम की व्याकुलता देख मंत्र के नैन भर आए आह आज वह अपने प्रभु का कैसा दर्शन पाए प्रभु आज ने सहाय हो उसके आगे हाथ पसारे सत्य मानवता रक्षा है तुम मा माँ पुकारे माँ का कर्तव्य है क्या तब वह लगी सोचने क्यों न हामी दे दी पहले वह लगी दिल को कोसने उसने प्रभु राम का आशीष अपनी गोदी में भर लिया जा बेटा कर धर्म की रक्षा उनको यह आशीष दिया तू तो है सत्य धर्म रक्षक होगा तुझे क्या तुच्छ राज तू तो आया है करने सज्जनों और देवों का काज तू है सत्य और धर्म रूप तू है जगत पिता ईश्वर तू है अजर अटल अमर ये सारा विश्व है नश्वर देख, देख मंत्रा का वह रूप राम माँ में ही खो गए विश्व कल्याण का अद्भुत बीज मंत्रा के हृदय में हो गए मंत्रा सोची देख मेरा भाग्य कहाँ ले आया मुझको मुझ, मुझ कुछ कुछ जैसी दासी, दासी चाहे तो नीडर कर दे सजन को। कितना बड़ा मेरा भाग्य सज्जनों के काम आऊ मैं दुनिया कुछ भी कहती रहे प्रभु का आशीष पाऊ मैं मंत्रा जानती थी प्रजा मुझे डायन राष्ट्रद्रोही करार देगी जो भी दुनिया आएगी मुझे अपमानित घृणा करेगी कुछ भी कहती रहे दुनिया चांद सूर्य भी अपना पथ छोड़े डगमगा जाए सारे दिग्गज पर एक मान अपना प्रण तोड़े जा राम तेरी कसम दासी तुझे करती स्वतंत्र तोड़ दे दुष्ट जनों का गर्व ना कोई रहे यहाँ पर तंत्र पर याद तुझे रखना है इस दासी की छोटी बात उल्लंघन ना करना मर्यादा का यह वचन तू देते जाता सुनकर मंत्रा का वक्तव्य राम हर्षित हो बोल उठे धन्य है तू जगत जन्नी देख दुष्ट अब सब मरे बड़े बड़े योगी जिनको हर क्षण भजते खोजा करते हैं वही प्रभु योगेश्वर दासी को मां कहते हैं पा मंत्रा का आशीष हर्षित हुआ राम का मन धन्य है वह भारतीय नारी जीते जी मृत्यु कर दी तन राम हर्षित हो चल दिए मंत्रा का गुणगान किए बोले धन्य है प्यारी मां जिसने अभय हो वर दिए राम गए अपने कक्ष में भला नींद उन्हें क्यों आए देख अपने भक्तों का कष्ट ईश्वर को कब चैन आए जिसके लिए हुआ अवतार जन्म लिए जग के तारण हार आज आंखों में प्रेम के आंसू लिए करते एक दासी माँ की जयकार सोचते सबसे बड़ी है मंत्रा जिसने ना देखा अपना दुख जनहित विश्व कल्याण के लिए फूंक दिए अपने सारे सुख मैं तो हूँ इस योग्य यह बात मैं जानूँ पर मुझसे योग्य है माँ यह बात मैं मानू अगर आज न होती माँ मैं भी विवश हो जाता यही कारण है कि माँ के आगे सारा विश्व शीश चुकाता प्रभु राम भी बोल पड़े हृदय के इकार डोल पड़े सबसे ऊंची है नारी नारी ही है सब पर भारी देख राम का संकल्प मंत्रा हुई सिद्धि का साधन देव हर्षित हो दुदुम भी बजाए अब होगा दुष्टों का मर्दन धन्य है वह मां मंत्रा सज्जनों के सपने पूरे किए व्योम से गिरे सुगंधित पुष्प वृक्षों पर आरोपो के कलराव गुजे चारों तरफ थी खुशिया प्रिय राम युवराज बनेंगे नदियों में अमृत जल धारा, उपवन में सुंदर पुष्प खिलेंगे सोची मंत्रा कितने हैं हर्षित राज परिवार व वा अयोध्या वासी खग पशु भी सब नृत्य कर रहे सब हैं राम प्रेम अभिलाषी जब राम कल वन को जाएंगे इनके सपनों का क्या होगा सोचेंगे भाग्य है कितना क्र दे गया हम सबको धोखा कुछ भी हो कल राम विदाई कराने की मैं शपथ लेती पर करूं अब कुछ तो उपाय व्यर्थ अब मैं क्यों सोती जाकर कर कहूँ राम ईश्वर है नृपति मेरी नहीं सुनेंगे भले वो कुछ बोले ना बोले पर मन ही मन खूब हसेेंगे वे सोचेंगे मेरा बेटा है राजकुमार युवराज मेरे पश्चात वही बनेगा, बलिगा वैभव सुख संपन्न राज कौशल्या से कहूँ कि ये नर नहीं ईश्वर है ये भले हैं आपके पुत्र पर साक्षात परमेश्वर है वे भी दुकार देंगे मुझे वे हैं पुत्र प्रेम की भूखी जाकर कर कहूँ अपनी रानी से, चाहे हूँ वे बहुत क्रुद्ध दुखी दौड़ी मंत्रा कैकई -कै के पास किसी तरह राम बन को जाएं, दिल में लिए बस एक तमन्ना ऋषि भक्त सब शांति पाएं। जानती थी समझाना मुश्किल कई कई जैसी कल्याणी को फिर भी करूँ कर्तव्य अपना राम को दिया वचन पुराने सबसे ज्यादा प्रिय राम थे कई कई के प्राण समान अपने बेटे को वन भेजे विधि का यह कैसा विधान डरी सहमी, सहमी पहुँची मंत्रा अवधेश दुला दी कई के पास उसने विनती की सरस्वती की सदा रहना तू मेरे साथ कई कई ऐसी हंसकर बोली सुनो अवधेश आवधेश आवधेश की रानी याद करो अपने वो दो वर जो कभी दिए थे नृपति दाना देख आज तुझे मांगने हैं राजा से वे दो वर कई कई मंद मंद मुस्काई फूट गए हंसी के स्वर कई कह कई हंसकर बोली मेरी भी सुन मंत्रा आज मैं क्यों कुछ मांगू समय है कितना हर्ष भरा प्रिय राम का आज होगा राज तिलक हर्ष पूर्ण अभिनंदन वह है मेरा राज निरपति का वह बड़ा नंद तुम ही जो चाहो मांग लो अपनी इस प्यारी रानी से खुशी और हर्षोल्लास मनाओ नहीं मांगूंगी वर मैं राजा जानी ऐसी मंत्रा बोली तू होगी चेरी जब यू राज बनेंगे तू फिरेगी मारी मारी, मारी नृपति भी तेरी नहीं सुनेंगे समझ कितना अच्छा हो भरत पा जाए यह राज वह तेरा अपना पुत्र है कितना होगा शुभ काज अरे तू है कैसी माँ पुत्र सुख ना दे सकती तेरा पुत्र भी तो योग्य है निकाल कोई ऐसी युक्ति राम चले जाए वन को भरत पाए यह राज गदी सब हो अपने हर्षित काज सुख की बह जाए शाश्वत नदी पर विधि की विडम्बना कई कई सोची है टीराली मेरे राम साक्षात नरवर हैं सत्य धर्म मानवता के प्याले कितनी अच्छी लीला उनकी कोई भी समझ न पाए उन प्रभु को वनवास कराने अपनी चेरी ही आए मंत्रा को कैसे समझाऊं ये हैं दीन दयाल भक्त वत्सल इनको जो भी छलने जाए वह खुद जाए ही छ अभी आप सुन रहे थे प्रभाकर पांडे के खंड काव्य मां मंत्रा का पहला खंड मनन वाचक स्वर भारती परिमरी